हाँ वि भीषण भी सब सुधि पाए सबदि जाए रघुपति सुनाई नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नही मरहिय भागा पठ बहु नाथ बेगी भट बंदर करही प्रात होत प्रभु सुभ पठावा हनुमदादावा कौतुकूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन यंका जब विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ रावण एक यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा हे नाथ तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे जिससे रावण युद्ध में आवे प्रातकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जाप चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ ते निलज भाज ग्रिह यावा, यहां आए बक ध्यान लगावा अस अंगद मारा लाता, चितवन ठ स्वार उन्होंने कहा अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहां आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है ऐसा कहकर अंगदली नात मारी पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था नितब जब करोप कपि गहिद मार हे बाहर के कार बा हे तब उठे वो चरण बीच मन क्रोध कृतानी जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला यह देखकर वह मन में हारने लगा निराश होने लगा यज्ञ से कुशल कपि आए रघुपति पास चल उन साग जीवन यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर्वानर रघुनाथ जी के पास आ गए तब ब्राह्मण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला चल अति अशुभ भयंकर बैठह गे सिरन पर वयकाल बस का मान कह शिव जा बहुजो धन शान चलित में चर अनिय पार बहु गज रथ पदातिसवार प्रभु खल कैसे समूह अनल कह जैसे चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपस्कुन होने लगे गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे किंतु वह काल के वश था इससे किसी भी अपस्कुन को नहीं मानता था उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ निशाचरों की अपार सेना चली उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं यहाँ देवतन अस्तित्व अस्तुति दारुण विपति हम दे अब जनी राम खिलाब हुए अतिशय दुखित होत देव देवचन सुन प्रभु मुस्काना उठ रघुबीर सुधारे बना जटाजूट दृढ़ बाँधे माथा सोह सुमन बीच बीच गाथे इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी इसने हमको दारुण दुख दिए हैं अब आप इसे अधिक न खेलाइए जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए फिर श्री रघबीर ने उठकर बाण सुधारे मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कस कर बांधे हुए हैं उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं अरुण नाम अखिलोक लोचना भी राम कटित करो निशंगा कर को दंड कठिन सार लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया सारंग कर सुन्दर निसंगसोमी न मनोहरायतरा सुर पदल सोम कह जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दगमगे प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु धनुषाण हाथ में लेकर फिराने लगे तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डकमगा उठे शोभा देख हर सिरम बरस ही सुमन जय जय जय करुणानिधे छबि बल गुण आगा भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे